बहादुर विजय साहसिक कार्य करने वाले बच्चों को हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाता है इस दिन चुने हुए बहादुर बच्चों को पुरस्कार देते हैं ऐसा ही एक बहादुर लड़का था विजय विजय का जन्म बिहार प्रदेश के जिला मधुबनी के सिमरगोट गांव में हुआ था उसके पिता गरीब थे इसलिए विजय को भी शहर में श्री अमिताभ शुक्ला के यहां घरेलू काम करना पड़ता था वो श्री शुक्ला के 4 वर्षीय पुत्र मिहिर की देखभाल के अलावा अन्य कार्य भी करता था इस प्रकार उसकी पढ़ाई और खाने-पीने का खर्च निकल आता था एक दिन की बात है अमिताभ शुक्ला दफ्तर जाने की तैयारी में थे विजय अरे कहां हो विजय आए बाबूजी जल्दी आओ भाई जी बाबूजी आपने हमको बुलाया हां ये तो मोहर मेहर क्या कर रही थी उसके कमरे में भौजी वो भौजी हमर मेहर पढ़ाई कर रहे थे वहां अच्छा हां भौजी और भौजी आज तो उसने कमाल ही कर दिया क्या किया आज पता है उसने अपने आप आ ई ई और काका गा सुना दिया ओहो हां भौजी बहुत अच्छी बात है तो और हां भौजी फिर पता क्या हुआ हमने उसको बो एक चित्र बना के दिया अच्छा हां और बाबूजी अब तो उसमें रंग भर रहा है बहुत अच्छे बहुत अच्छे हां बाबूजी अच्छा ठीक है तुम लोग पढ़ो जी मैं दफ्तर जा रहा हूं हां जी और जी। ये ध्यान रखना कि मेहर कहीं बाहर नहीं जाने पाए ठीक है ना बहुत अच्छा बाबू अच्छा बाओ मैं मैं, मैं पूरा ध्यान रखूंगा ठीक है शाबाश क्या बात है अरे सुनो तो सही अरे दफ्तर जाना है मुझे ये लो टिफिन फिर भूले जा रहे थे आप और सुनो जी हां बोलो लड़ते समय मेहर के लिए एक अच्छा सा खिलौना लेते आइएगा अच्छा भाई खिलौना लेता आऊंगा किताबें लेता आऊंगा और कुछ तुम्हारे लिए हैं चिंता मत करो मैं जरूर विजय ओ विजय हां माजी जरा देखना कम्बल वाला है क्या अच्छा माजी देखता हूं हां माजी है तो सही हां तो बुला जरा अच्छा माजी बढ़िया कम्बल अरे दो आदमी एक साथ ही कम्बल क्यों बेच रहे हैं हम्म शायद कुछ गड़बड़ है विजय ये दरवाजा तो खोल आ, माजी वो माजी आ, क्या आ, है माजी हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है गड़ हाँ, ये गड़बड़ हां ये कंबल बेचने वाले नहीं लगते अरे हां माजी आप, आप ही देखिए ना ये ये, ये ये दोनों अजीब से आदमी लग रहे हैं तू तो डरपोक है चल हट मैं खोलती हूं दरवाजा माजी माजी आप हमारी बात मानिए आज रहने दो मुझे कंबल खरीदने माजी आप आज कंबल ना ही ले तो अच्छा रहेगा माजी उफ हां भैया कंबल बेच रहे हो ना माताजी माताजी कंबल लोगी हां भैया कंबल बहुत अच्छे और सस्ते कंबल हैं हां दिखाओ जरा कैसे कंबल हैं तुम्हारे पास माताजी हम थोड़ा अंदर आ जाए अंदर बहुत बोझा है अब ठीक से बैठकर दिखाएंगे ना माताजी अरे नहीं अच्छा नहीं।, अच्छा नहीं अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है वहीं से बैठकर दिखाओ भाई तो चुप कर विजय जारे सोई में अपना काम कर जाते कर रहे हो माता इनके लिए जो खास पर कम्बल लाए ना वो दिखा हां लिए तो हम चकू है चाकू चाकू चाकू चाकू बाद तुम... में देख लेना पहले भा... जो कुछ अरे... रुपया पैसा ते... और जेवरात है कर रख दो हो क्या जैसे कहते वैसे करते जाओ दरवाजा बंद करो दरवाजा बंद करो आज मेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं मुझे छोड़ माझे को छोड़ दो वरना स्टैंडले से हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे हां इस लड़के को संभालो चुप रहो ये पैसा अरे बचो अरे बचो यहां पे इन लोगों को चोरने मार रहा है अरे जल्दी आओ अरे कोई है अरे जल्दी आओ इन लोगों को ए इस औरत मत जाओ ये ये लड़का हमारा हवाले कर दो वरना जान से मार देंगे तुम्हें जान से मार मेरे बच्चे कुछ मत जो लेना ले लो अरे बचो अरे बचो यहां पे ये लोगों को छोड़ने जा रहा है अरे जल्दी आओ अरे कोई है अरे जल्दी आओ ये लोग अरे इस लड़के ने तो सारा काम बिगाड़ दिया अरे तू चाबियों को छोड़ ये भगत गद्दी संभाल गद्दी संभाल और चलो चलो चलो भागो कुत्ते के रास्ते से हम ठीक हो जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे आप ठीक हो जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे और इस प्रकार विजय ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से श्रीमती शुक्ला और ननने मेहर की जान बचाई पड़ोसियों ने श्रीमती शुक्ला और विजय को अस्पताल तो पहुंचा दिया किंतु शरीर में गहरे घाव और अधिक खून बह जाने के कारण विजय को बचाया नहीं जा सका एक साहसी बालक हमारे बीच नहीं रहा अपने नाम के अनुरूप विजय ने चोरों पर विजय प्राप्त की और यथा नाम तथा गुण की कहावत को चरितार्थ किया 13 वर्ष ये विजय को मर्णों परांत उसके अदम में साहस और समझदारी के लिए वर्ष 1998 का राष्ट्रिये वीरता पुरुसकार दिया गया